ईशावाश्योपनिषद के प्रथम मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं ईशावास्यम इत्यादि मंत्र का व्याख्यान करते हुए भाष्यकार भगवान प्रत्येक पद का अर्थ बता रहे हैं उसमें प्रथम पद है ईशा यह ईस ऐश्वर्य धातु से क्विप्रत्यय होकर के बना है ईट शब्द प्रथमा का एक वचन क्विबंत इस धातु का रूप और तृतीया में ईशा बन जाता है इसे कहा भास्कर भगवान ने ईष्टे इति इत ते न ईशान इस वाक्य से ईशन करने वाला शासन करने वाला ये अर्थ ईट शब्द का निकलेगा ईश्वर रूप से अब हाँ, हाँ, तो ऐश्वर्य यही होता है शासन करना ही अन शासन थोड़ा ही कर सकता है शासकत्व ही ईश्वरत्व है हाँ, जो ईश ऐश्वर्य ऐश्वर्य का अर्थ निकलता है सामर्थ्य और जो समर्थ होता है वही शासक होता है असमर्थ शासन नहीं कर सकता इसलिए ऐश्वर्य का अर्थ नियम हाँ। वो भी है तो ये जो नियामक है ईश्वर शब्द का अर्थ नियामक इसे अब भाष्य में जो ईशिता परमेश्वर परमात्मा सर्वस्य यह वाक्य आ रहा है ईशा इस पद का ही व्याख्यान रूप इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार एक शंका के रूप में शंका नु कर्तरी ननु कथक्बंतवाच्यताने शंका है ननु आपने बताया कि इस धातु से क्विप प्रत्यय होकर के ईशा ये तृतीया का एक वचन बना है लेकिन ये जो इस धातु से क्वीप प्रत्यय होगा वो किस अर्थ में होगा तो कर्तरी क्विप ये एक पाणनीय सूत्र है वो बताता है कि क्वीप प्रत्यय करतरीकृत एक सूत्र है वह सूत्र बताता है कि कृतसंजक प्रत्यय करता अर्थ में होते हैं धातु से तो क्वीप प्रत्यय कृतसंजक होने से इस धातु से कर्ता अर्थ में आएगा और वह बताएगा अपनी प्रकृति के अर्थ के कर्ता को तो क्विप प्रत्यय की, की प्रकृति है इस धातु उसका अर्थ है ऐश्वर्य रूप क्रिया नियमन रूप क्रिया और ये जो नियमन रूप क्रिया है उसका कर्ता ये की प्रत्यय का अर्थ निकलेगा इसलिए प्रकृति और प्रत्यय दोनों का मिलकर के अर्थ निकलेगा ईशन कर्ता ईशिता ये अर्थ निकलेगा तो ईशन कर्तृत्व ये प्रवृत्ति निमित्त हो जाएगा ईट शब्द का और आप कह रहे हो कि ईशा ईशावाश्यादी मंत्र परमात्मा के प्रतिपादक है और परमात्मा तो निर्विकार है जो निर्विकार होगा वो कर्ता नहीं बनेगा किसी क्रिया का किसी क्रिया का कर्ता बनेगा तो क्रिया ही उसका विकार बन जाएगी वह विकारी होगा ह क्रिया क्रियारूप विकार का यानी कार्य का आश्रय होने से वह विकारी माना जाएगा निर्विकार नहीं रह पाएगा और परमात्मा तो निर्विकार है और आपने संबंध भाष्य में बताया कि निर्विकार परमात्मा के प्रतिपादक ईशा ईशावाश्यादी मंत्र है और ईशा ईशावास्यादि मंत्र का व्याख्यान करते समय आप ईश शब्द से कर्ता अर्थ में क्विप्रत्यय करके यदि ईशा यह तृतीयांत रूप बनाते हो तो वह तो विकारी अर्थ को बताने वाला हो जाएगा ईशन क्रिया के कर्ता को बताने वाला हो जाएगा यानी विकारी अर्थ को बताएगा निर्विकार परमात्मा को थोड़ी बताएगा तो निर्विकार परमात्मा परत्व जो ये इन मंत्रों में बताया जा रहा है वह अनुपन्न होगा उसकी अनुपपत्ति विषय ये शंका है यही लिखा है कितरी कर्तरी क्वीप विधान में एक बीच में एक क्वी ज्यादा लग रहा है ना शुरू वाला क्वी और बाद में जो आधा ब है उतना ही रहना चाहिए बीच में क्वी और ब के बीच में जो क्वी है ना वो नहीं होना चाहिए इसमें छपा है तो क्वी विधान ऐसा ही होना चाहिए तो परमात्मन अविक्रियवाद तो कर्ता अर्थ में क्वीप का विधान हुआ है कर्तरीकृत सूत्र से और परमात्मा तो अविक्रिय है निर्विकार है तो कथम क्वीप शब्द वाच्यता क्विबंत शब्द वाच्यता तो क्विबंत जो ईट शब्द है उसका वाच्यार्थ परमात्मा कैसे बनेगा परमात्म क्विबंत शब्द वाच्यता कथम ऐसा आक्षेप करना कि परमात्मा में क्विबंत ईट शब्द का वाचार तत्व कैसे सिद्ध होगा क्योंकि परमात्मा तो निर्विकार है और क्विबंत इस धातु बताएगा आ, नियमन रूप विकार से युक्त आ, पदार्थ को विकारी पदार्थ वो इस प्रकार की शंका हुई तो कहते तत्र आह यानी इस प्रकार की शंका का समाधान करने के लिए भाषकर भगवान ने लिखा कि ईशिता परमेश्वर परमात्मा सर्वस्य। तो सर्वस्य ईशिता परमेश्वर परमात्मा ऐसे लगाना तो परमात्मा सर्वस्व ईशिता परमात्मा सबका नियामक है ईशिता है कह कै, कैसे आपको ज्ञात हुआ है ईशन करना यानी नियमन करना यह नियमन अर्थ में ऐश्वर्य शब्द है तो नियमन है सारे जगत का सो सो आ, संस्कार के अनुसार निमित प्रवर्तन निवर्तन यंत्रारूढानि ईश्वरसूताजुन ठति भ्रामूता प्रेरकत्व ठीक है ईशन हो जाएगा प्रेरणा नियमन प्रेरणा हाँ, कोई शासन ये सब एक ही इसमें आ रहा है तो नियम से अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्यों में प्रवृत्त करता है या निवृत्त करता है परमेश्वर प्राणियों को वो भी हाँ आ, आगे यही बताया जाएगा वो अंतर्यामी होने से वो नियमन करता हो सकता है ईशन करता हो सकता है तो परमात्मा सर्वस्व ईशिता यानी नियामक ईशिता शब्द का अर्थ है तो परमात्मा सबका नियामक है परमेश्वर होने से तो जो शंका थी उसका उत्तर कैसे हुआ तो टीकाकार बता रहे हैं कि माओपाधे ईशन कर्तृत्व संभवात क्बंत शब्दवाच्यता न विरुद्ध्य जो माया उपाधि वाला परमात्मा है माय उपाधिक परमात्मा उनमें ईशन कर्तृत्व संभव है नियमन कर्तृत्व संभव है नियामकत्व संभव है इसलिए क्विबंत शब्द का वाच्य वह बन सकता है माय उपाधिक परमात्मा उसमें विवंत शब्द वाच्यता का कोई विरोध नहीं है सोपाधिक होने से उपाधि को लेकर के नियमन कर्तृत्व तो आएगा उसमें उपाधियों में सबसे उत्कृष्ट उपाधि है माया शब्दित प्रकृति की शुद्ध शुद्धसत्व प्रधान अवस्था वह समस्त ज्ञान एवं क्रियाशक्ति से युक्त है प्रकृति की यह माया शब्दित अवस्था शुद्ध सब प्रधान और जिसकी जितनी अधिक उपाधि शुद्ध होती जाएगी उतना ही उसके अंदर ऐश्वर्य नियामकत्व न्या, अभिव्यक्त होता है जितनी जितनी शुद्ध उपाधि होगी उतना उतना नियामकत्व सिद्ध होता है हाँ नहीं हाँ हाँ हम्म हाँ, ठीक तो ईशा इत्यादि शब्दों का जो वाचार्थ है वह सोपाधिक होने से उपाधिगत गुण दोषों से युक्त होने पर भी औपाधिक गुण दोष उसमें होने पर भी औपाधिक का अर्थ होता है आरोपित और लक्षार्थ जो है वह अशुद्ध ही है उपनिषदों का तात्पर्य विषय वाचार्थ नहीं लक्षार्थ है और लक्षार्थ में उपनिषदों का तात्पर्य है इसलिए ईशावाशादी मंत्रों में लक्ष्य जो शुद्ध है निरूपाधिक परमात्मा तत्परत्व भी उचित है वह शुद्ध ही है अपाप विद्ध है निरूपाधिक चैतन्य है। वो लक्षार्थ है वाचार्थ में तात्पर्य उपनिषदों का नहीं है इसलिए वाचार्थ है सोपाधिक लक्षार्थ है निरूपाधिक और निरूपाधिक है उपनिषदों का तात्पर्य विषय भूत हाँ? हाँ? इसलिए उपनिषदों में शुद्ध अपाप विद्धादि जो आत्मयाथात्म्य है तत्प्रतिपादकत्व उपपन्न होता है लक्षणावृत्ति से शक्तिवृत्ति से नहीं तो माय उपाधे ईशान संभा असंभवात क्विवंत शब्द वाच्यता न विरुद्धे तो माउ उपाधिक जो चैतन्य है उसमें क्वि, क्विवंत ईट शब्द वाच्यता का कोई विरोध नहीं है उसमें ईशन कर्तव बन जाएगा नियामकत्व सिद्ध होगा और निरूपाधिक लक्ष्यत्व भविष्यति और जो निरुपाधिक है वह ईशा शब्द का लक्षार्थ होगा क्विबंत ईश शब्द का वाचार्थ मायोपाधिक चैतन्य लक्षार्थ निरूपाधिक शुद्ध ब्रह्म वो लक्षार्थ है इस शब्द का और जो लक्षार्थ है वह इन मंत्रों का तात्पर्य विषय है इसलिए मंत्रों में निरुपाधिक निर्विकार ब्रह्म परकत्व का कोई विरोध नहीं हो रहा परमात्मा का निर्विकारत्व तो भी बना रहता है और शब्द का क्विबंत ईश शब्द का वाच्यार्थ मायउपाधिक परमात्मा बन भी जाता है इसलिए शक्यार्थ और लक्षार्थ दोनों की कोई अनुपत्ति नहीं है ये यहां पर ईशिता परमेश्वर परमात्मा सर्वस्य। इस वाक्य से भास्कर भगवान ने बताया अब ये जो सर्व परमात्मा सर्वस्य ईशिता ये कहा था इसी का उपादन किया जा रहा है सही सर्वम ईष्टे इत्यादि वाक्य से भाष्य में तो भाष्य में है सही सर्वम ईष्टे स यानी वह मायोपाधिक चैतन्य परमेश्वर शब्दित जो ईश्क्बंत शब्द का वाच्यार्थ है वह सर्वम इष्टे सब का नियामक है सर्वम इष्ट यानी सर्वम अनुशास अनुशास हा आजादी होने से सब का लोप हो जाता तो सर्वम इष्टे यानी सब का नियामक है और कहते हैं यदि सही सर्व ईष्ट इस वाक्यस्थ सशब्द का अर्थ हुआ परमेश्वर और सर्व शब्द का अर्थ हुआ यह जगत जगत के सारे प्राणी और वो इष्ट का अर्थ है वो नियमन करता है कौन परमात्मा किसका तो सर्व शब्दित सभी प्राणियों का तो यहां पर एक प्रकार से परमेश्वर सशब्दित और सर्वशब्दित अन्य प्राणियों में बताया गया ईशित्री ईशितव्य भाव सशब्दित परमेश्वर है ईशिता उसमें ईशी तो रहेगा और सर्वशब्दित बाकी प्राणी है ईशितव्य नियम्य शब्दित परमेश्वर है नियामक और सर्व शब्दित बाकी प्राणी है नियम्य तो नियम्य नियामक भाव हो गया नियम में नियामक भाव हो गया ना ईशी त्रीषितव्य भाव कहो या नियम में नियामक भाव कहो और नियम्य नियामक भाव एक संबंध होता है और संबंध माना जाता है दो में एक में संबंध नहीं होता देवदत्त स्वयं का न तो पुत्र पित्री भाव से संबंधी है न तो गुरु शिष्य रूप से संबंधित है कोई संबंध नहीं है देवदत्त का अपने साथ एक व्यक्ति में कोई संबंध नहीं बनता संबंध दो में होता है तो ये जो नियम में नियामक बताया जा रहा है नियामक बताया जा रहा है सशब्दित परमेश्वर को और सर्वशब्दित बाकी प्राणियों को नियम में बताया जा रहा है तो यह नियम में नियामक भाव जो बताया जा रहा है इससे फिर नियम में नियामक भाव का व्यापक जो भेद है वो भी प्राप्त होगा नियम में नियामक में बिना भेद के द्वैत के नियम में नियामक भाव नहीं होता हदेव ऐसा कुछ और कुछ होगा आत्मनम न होकर के आत्मनः ऐसा षेष्यंत होगा हाँ हाँ तो तादात्म्य में होते हैं दो ही तद भिन्न सती तद अभेदेन प्रतीय मनत्व तादात्म्य तादात्म्य का लक्षण है तद भिन्न सती तद अभेदेन प्रतीय शरीर से आत्मा भिन्न है लेकिन अविद्या अवस्था में आत्मा का शरीर के साथ तादात्म्य है ये तादात्म्य क्या है तो यही तादात्म्य है कि शरीर से भिन्न होता हुआ भी शरीर से अभिन्नतया भासना। तद भिन्नत्वे सति तद अभेदेन प्रतीय मानत्व तादात्म्य यही आत्मा का तादात्म्य है शरीर के साथ शरीर से वो भिन्न होता हुआ भी शरीर से अभिन्नतया प्रतीत हो रहा यह है ये है तादात्म्य तो सही सर्वम इष्टे इससे बताया गया परमेश्वर और जीवों में नियम नियामक भाव तो नियम में नियामक भाव बताने से एक प्रकार से भेद प्राप्त हो रहा है बिना भेद के इसी त्रीसी भाव को हो या नियम में नियामक भाव कहो बन नहीं सकता तो यदि फिर परमेश्वर के सारे जीव ईशितव्य होने से सारे जीवों का परमेश्वर ईशिता होने से यह सिद्ध होगा कि परमेश्वर से सारे उसके ईशितव्य जीव भिन्न है जैसे लोक में ईशिता है राजा और ईषितव्य है प्रजा तो इसीता राजा से ईषितव्य प्रजा भिन्न है एक नहीं है अभिन्न नहीं है तो उनमें ईषित्री ईषितव्य भाव है ऐसे ही परमेश्वर और जीवों का ईषित्री ईषितव्य भाव है तो मानना पड़ेगा ईशिता परमेश्वर से उसके ईशितव्य जीव प्रजा के तरह ही भिन्न है जैसे राजा ईशिता है उसकी ईशितव्या प्रजा उससे भिन्न है हा तो ये पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं तो इस प्रकार भेद प्राप्त होगा और इस भेद को यदि मानेंगे जीव ब्रह्म के तो जीव ब्रह्म एकत्व रूप जो उपनिषदों का प्रमेय है वह प्रमेय सिद्ध नहीं होगा ऐक्य परख है ना उपनिषद हैं वो एकत्व सिद्ध नहीं हो पाएगा यदि क्वीप शब्द वाच्यता स्वीकार करनी है ईशिता मानना है परमेश्वर को तो परमेश्वर और उसके इसी तब्य जीव इन दोनों का भेद प्राप्त होगा ये तो सिद्धांति कहेंगे जिनको ये मालूम नहीं है भेद कल्पित भी होता है जिनके मत में ईशी त्री ईशीत भाव भेद का व्याप्य है भेद उसका व्यापक है और भेद एक ही प्रकार का है सत्य ही है वो लोग तो मानेंगे कि यदि इसी त्री ईशी तव्य भाव है जीव और परमेश्वर में जगत और जीव में तो जीव परमेश्वर का जगत जीव का परमेश्वर का भेद ही प्राप्त होगा हाँ तो, तो जो शंका करने वाले वो तो वास्तविक मानते हैं कि नहीं द्वैतवादी उनकी शंका है तो सिद्धांति कहेंगे कि ये औपाधिक भेद होने पर भी वास्तविक अभेद का बाधक वो नहीं होगा तो फिर वास्तविक अभेद है तो उसमें नियम नियामक भाव कैसे होगा बिना भेद के तो कहेंगे कल्पित भेद को लेकर के नियम नियामक भाव कल्पित बन जाता है ये सब सिद्धांति समाधान देंगे लेकिन शंका करने वाले जिनको जो वेदांत नहीं पढ़े हैं जो सत्य ही भेद मानते हैं वो तो सत्य भेद ही सिद्ध करना चाहेंगे उस अभिप्राय से शंका जब ये कहा कि सही सर्व सर्वम इष्टे की परमेश्वर सब का नियामक है ईशिता है और सब परमेश्वर के ईशितव्य हैं। ऐसा मानोगे तब तो क्या हो जाएगा कि ईशी त्रीत भाव प्राप्त हो आ, मानोगे तो भेद प्राप्त होगा एक शंका है इस शंका का समाधान करने के लिए भाष्कर भगवान ने सर्वजंतु नाम आत्मा ये एक विशेषण जोड़ दिया है इस सर्वजंतुनाम आत्मा का अवतरण लिखते हैं टीकाकार इसी शंका के रूप में तो अवतरण को देखिए टीका में ईशी त्रीषितव्य इस, त्री भावे न तरह भेद प्राप्त इति आशंक्याह सर्व जंतुनाम आत्मा सन वो मिल गया न व्य तो भावे मतलब जीव और परमेश्वर में जगत और परमेश्वर में ईशी त्री ईशीतव्य भाव संबंध स्वीकार करने से ईशी त्री ईशीतव्य भाव संबंध का व्यापक भेद भी प्राप्त होगा जैसे कहीं धुआं है तो अग्नि जरूर प्राप्त होता है तो धुए को देख करके उसके व्यापक अग्नि का अनुमान करते हैं ना? ऐसे यह अनुमान होगा ईशिता परमेश्वर से आ, उसका ईशितव्य जीव तथा जगत भिन्न है ये प्रतिज्ञा रहेगी पूर्व पक्ष की और हेतु होगा ईशीत्री ईशितव्य भावात्वात् ईशित्री ईशितव्यवात कहो जैसे ईशितव्य प्रजा अपने ईशिता परमेश्वर से भिन्न है यह दृष्टांत तो हो जाएगा और ये इस अनुमान से पूर्व पक्षी सिद्ध करना चाह रहे हैं क्या कि वो भेद जगत परमेश्वर का और जीव परमेश्वर का इसी त्रीसी तव्य भाव संबंध को हेतु बना करके प्रजा और राजा को दृष्टांत बना करके भेद सिद्ध करना चाहते हैं अनुमान से भेद सिद्ध करना यदि चाहेंगे तो भाष्कर भगवान ने कहा कि सर्वजंतु नाम आत्मा सन कहे परमेश्वर सभी प्राणियों का नियामक है लेकिन सर्वजंतु नाम आत्मा सन अपने नियम्य सभी प्राणियों का आत्मा बनकर के स्वरूप बनकर के परमार्थत उनका स्वरूप है वो अंतर्यामी है आत्मा है तो सर्वजंतु नाम आत्मा सन स सर्वम इष्ट ऐसा लगाना वो सबका नियामक है लेकिन सबकी आत्मा बन करके यानी सबसे अभिन्न रह करके सबका नियामक है का मतलब एक में ही ईशितव्य भाव कल्पित है ओ जीव, नियम्य जीव और नियामक परमेश्वर इन दोनों की एक ही में कल्पना है वो दोनों एक परमात्म रूप है लक्षार्थ में कोई ईशितव्य के और ईशिता के वाचक शब्दों का वाचार्थ ईशिता तथा ईशितव्य भिन्न भिन्न सा प्रतीत होने पर भी इन दोनों का जो लक्षार्थ है वह एक है ये दोनों वस्तुतः एक है इसलिए सबसे सब की प्रत्येक आत्मा बनकर के आत्मा परमेश्वर सबका नियामक है ये यहां पर कहा तो कैसे तो कहते प्रत्येक प्रत्येगात्मतया प्रत्येक आत्मा सभी प्राणियों का आत्मा होकर के नियामक कैसे तो प्रत्येक आत्मा होकर के यानी अंतरात्मत्वे प्रत्येक आत्मा कहते अंतरात्मा को अंतर्यामी को प्रत्येगात्मतया का अर्थ हुआ अंतर्यामी रूपे न ईशी हाँ, तब्य है वो जीव ईशितव्य है और ईशिता परमात्मा है हाँ? हाँ। उसमें नियामकत्व कैसे है तो नियामकत्व बताने के लिए एक में ही कल्पित भेद को लेकर के नियम में नियामक भाव बनता है इसे समझाने के लिए दृष्टांत बताते हैं टीकाकार दृष्टान को देखिए कि यथा आदर्शादि सुबिंबान आत्मा सन बिंबूतो देवदत्त ईशिता भवती ये दृष्टांत है प्रतिबिंब बिंब से अलग नहीं होता बिंब प्रतिबिंब का आपस में अभेद है तो प्रतिबिंब का आत्मा बन करके बिंब जैसे प्रतिबिंबों का नियामक बन जाता है ईशिता बन जाता है तो देवदत्त ये बिंब है और वह आदर्श आदि फू आदर्श और आदि शब्द से जलादि लीजिए आदर्श निदर्पण और आदि शब्द से जिसमें जिसमें प्रतिबिंब पड़ता है जल में कहीं वो है अच्छी तरह से घिसा हुआ पत्थर आदि उसमें भी प्रतिबिंब पड़ता है तो स्फटिक ये सब आदि शब्द से ग्राह्य है तो आदर्श आदि सु इनके सामने आदर्श आदि के सामने बिंब रूप देवदत्त जब आता है तो अनेक आदर्शों के सामने आ गया दर्पणों के तो देवद, एक ही देवदत्त के अनेक प्रतिबिंब पड़ते हैं इसलिए नाम बहुवचन है और बिंब भूत देवदत्त इसमें एक वचन है अनेक प्रतिबिंबों का बिंबभूत जो देवदत्त है वह आत्मा है स्वरूप है वास्तविक स्वरूप है यानी प्रतिबिंबों से अभिन्न है तो भी ईशिता भवती अपने से अभिन्न अपने ही प्रतिबिंबों का ईशिता यानी नियामक होता है जैसे तो प्रतिबिंबों का बिंब नियामक कैसे बनता है वो तो बन जाता है प्रतिबिंबों की चेष्टा बिंब के अधीन होती है ना जैसी जैसी चेष्टा बिंब में होगी ऐसी ही प्रतिबिंबों में चेष्टा दिखती है इसलिए नियामक माना गया बिंब को प्रतिबिंबों का ये हुआ तो एक होते हुए भी नियम में नियामक भाव कल्पित बिंब प्रतिबिंब भाव को लेकर के बन गया कल्पित भेद को लेकर के वह नियामक भाव है ये दृष्टांत हुआ अब दृष्टान्त में कहते तथा कल्पित भेदे न ईशित्री ईशितव्य भाव संभवत न वास्तव भेदानुमान संभवती इत तो तथा इन जैसे बिंब प्रतिबिंब में कल्पित भेद को लेकर के नियाम नियामक भाव है नियमियामक भाव है ऐसे कल्पित भेद को लेकर के ईशी त्री ईशित भाव यानी नियम नियामक भाव जीव परमेश्वर का भी सिद्ध हो जाएगा इसलिए वास्तव भेदानुमान संभव नहीं है जो ये कहना चाहते हैं कि ईशितु परमेश्वरात ईशितव्य जीव भिन्न ईशितव्यवात राग् भिन्न प्रजावत ये जो बताना चाहते हैं अनुमान यह अनुमान वास्तव भेद सिद्ध नहीं कर पाएगा तो कल्पित भेद तो कल्पित भेद जो है वास्तविक अभेद का विरोधी नहीं है तो वास्तव भेदानुमानम न संभवती इसलिए वास्तविक एकत्व भी सिद्ध होगा और इसी त्री ईशी तव्य भाव भी कल्पित भेद को लेकर के बन जाएगा इसलिए क्विबंत शब्द वाच्यता का कोई विरोध नहीं है भाष्य में है कि सर्व जंतु नाम आत्मा सन प्रत्येगात्मतया तेन तेन स्वेन रूपेण आत्मना तो ये प्रत्य तया यहां से प्रत्येगात्मतया तक पूर्व ईशा शब्द का व्याख्यान हुआ यानी ईट शब्द का और यहां है तृतीयांत ईशा शब्द तो उसको उसे कह रहे हैं कि तेन स्वेन रूपेन आत्मना ईशा तो तेनाशा ऐसा न करना और वो ईश शब्द का अर्थ क्या है तो स्वेन रूपेन वो तो ईश शब्द का वास्तविक अर्थ प्रत्येक प्राणियों का वास्तविक स्वरूप है प्रत्येक आत्मा है ना नाम प्रत्येक आत्मा सन तो समस्त प्राणियों की प्रत्यगात्मा होने से ये स्वयं रूपे न कहा जा रहा तो ईश शब्द का अर्थ कोई स्वयं से भिन्न नहीं है स्वयं का ही वास्तविक स्वरूप ईशावाच्यम इस उपदेश का अधिकारी ईशा शब्द से समझेगा कि स्वयं का वास्तविक स्वरूप मेरी प्रत्येगात्म रूप से हुँ? सभी प्राणियों की जो प्रत्येगात्मा वही मैं हूं और मेरे उस रूप से ये ईशा शब्द का अर्थ निकलेगा जो मैं मनुष्य रूप से दिख रहा हूं कर्ता भोक्ता रूप से प्रथित हो रहा हूं ये तो मेरा कल्पित स्वरूप है औपाधिक स्वरूप है और मेरा पारमार्थिक स्वरूप है ईश शब्द का अर्थभूत सभी प्राणियों की सब का नियामक यानी बिंब रूप है। हरेक प्रतिबिंब का वास्तविक स्वरूप बिंब है ना ऐसे जैसे दृष्टांत में हरेक प्रतिबिंब बिंब स्वरूप है ऐसे दारिष्टांत में हरेक जीव प्रतिबिंब स्थानीय है और उनका वास्तविक स्वरूप बिंब रूप परमात्मा, परमात्मा सबका रूप है और ईशावास्यम इत्यादि मंत्र का अधिकारी जब ईशा शब्दार्थ को ग्रहण करेगा तो अपने पारमार्थिक स्वरूप को ग्रहण करेगा यानी सब की प्रत्येक आत्मा रूप जो मैं हूं उसे स्वेन रूपेन आत्मना ईशा शब्द से कहा जा रहा है। यह ईशा शब्द का अर्थ निकलेगा मेरा अपना पारमार्थिक स्वरूप वह है समस्त प्राणियों की प्रत्येक आत्मा, अंतर्यामी अब वाश्यम पद का व्याख्यान करते हैं ईशा का व्याख्यान हो गया तो वाष्यम यानी आच्छादनियम आच्छादनियम का अर्थ है विषयीकरणियम वाष्यम का अर्थ निकला अच्छादन करना चाहिए और अच्छादन करना चाहिए का अर्थ है विषय बनाना चाहिए विषयी करणियम किस रूप से विषय करना चाहिए तो अपने ही परमार्थ रूप से समस्त प्राणियों की प्रत्यत्मा जो मेरा वास्तविक स्वरूप है मैं हू उसी रूप से सारे जगत को विषय करना चाहिए समस्त प्राणियों की प्रत्येगात्मा जो जगत का अधिष्ठान है ब्रह्म वो मैं हूं और उससे भिन्न और कोई भी नहीं है अर्थात मैं ही मैं हूं। जैसे सनत कुमार जी को नारद जी कहते हैं अथा तो अहंकार आदेश पुरस्ता पश्चात अधर्धत इत्यादि से ये समझा जाता कि मैं ही सर्वत्र हूं घूमा हूं ऐसे ये सारा जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अपने अपने विकारात्म रूप से विकार रूप से प्रतीत होने वाला जगत है वह परमार्थत मेरी जो प्रत्यत्मा है तदात्मक ही है उससे भिन्न नहीं है ऐसा ग्रहण कर ले ईशा लेम से बताया जा रहा है वाश्यम शब्द जो बना है उसमें धातु और प्रत्यय को बता रहे हैं टीकाकार वस आच्छादने ये धातु हैं टीका में वस आच्छादने और अस्य रूपम अस्य अने आच्छा वस अस्य अस्रोनाम वस धातु का परामर्शक है अस् का अर्थ निकलेगा वस धातो आच्छादनार्थक वस धातु का वाष्यम यह रूप है क्या प्रत्यय हुआ है कृत्य प्रत्यय हुआ कौन सा नियत नियत एक कृत्य प्रत्यय है ना तो वस्त धातु से नियत प्रत्यय करेंगे तो नित होने से उपधा को वृद्धि होगी अत उपधाया सूत्र से तो वाश्यम बनेगा नियत का ये रहता है त तो की इत संज्ञा होकर के लोप होता है न की भी इत संज्ञा होकर के लोप होता है कृत्य प्रत्यय है ना तो कृत्य प्रत्यय होते हैं कर्म अर्थ में सकर्मक धातु से अकर्मक धातु से भाव अर्थ में तयो रेव कृत्यक्त खलर्था एक सूत्र है उसमें तयो हो शब्द का अर्थ है भाव तयो हो सूत्र तयो रेव कृत्यक्त खलर्था इस सूत्र के पूर्व में एक सूत्र आता है भाव भावकर्मणो अष्टाध्यायी में और तयो यह सर्व नाम अपने से पूर्व में कहे गए भाव भावकर्मणोह इस सप्तमी सप्तमी के द्विवचना पद का परामर्शक है इसलिए तय का अर्थ निकलेगा भाव भावकर्मण रेव कृत्यक्त खलअर्थ कृत्य प्रत्यय अख्त प्रत्यय और खलर्थक प्रत्यय ये भाव और कर्म अर्थ में होते हैं धातुओं से ये तयोर एव कृत्यक्त खलअर्था ये पाणनीय सूत्र बताता है कर्ता में नहीं होंगे तयोरेव में एवं कार व्यावर्तक है कर्तार्थ का कर्म और भाव अर्थ में तो ये कृत्य प्रत्यय नियत प्रत्यय इसलिए कर्मार्थ में हुआ वस्त धातु सकर्मक है सकर्मक होने से हो जाएगा कर्म अर्थ में नेत प्रत्यय इसलिए आच्छादनियम वाश्यम का अर्थ निकलेगा आच्छादनियम तो आच्छादन क्रिया के कर्म को पूछा जा रहा है अनियर भी कृत्य प्रत्यय है तो त्य भी कृत्य है तो नियत प्रत्यय का पर्याय अर्थक अनियर प्रत्यय को बता करके एक प्रकार से अच्छा वाष्यम यानी आच्छादनियम वाष्यम का अर्थ कर दिया अच्छादनियम आच्छादन योग्य है आच्छादन में क्या धातु है आंगोपसर पूर्वक छेद धातु है नीच प्रत्यय करके छादी धातु बन जाता है और अन्यर प्रत्यय हो गया तो नीच, नीच का जो इकार है उसका लोप होता है नेर नीची सूत्र से अन इडादी धातु प्रत्यय पर रहते नी का लोप होता है तो आच्छाद नियम बन जाता है तो ये जो यत का अर्थभूत कर्म है उस कर्म विषय को जिज्ञासा की जा रही है कि किम ईशावास्यम का तो अर्थ निकला प्रत्येक आत्म रूप से ग्रहण करने योग्य है आच्छादन योग्य का अर्थ है ग्रहण करने योग्य है हाँ ग्राह्यम ग्रहण योग हा ढकना तो ढकना क्या है यहां पर ग्रहण करना यही ढकना परमात्मा रूप से सारी वस्तुओं को ग्रहण करेंगे तो प्रत्येक वस्तु का जो अपना अपना रूप है वो ढकी जाएगा ना ढकना होता है जिसको ढकते हैं वो गृहित नहीं होता जिससे ढका है उसका ज्ञान होता है किसी वस्तु को चद्दर से ढक देंगे तो चद्दर दिखेगी ढकी हुई वस्तु नहीं दिखेगी जिससे ढकते वो दिखता है ऐसे यहां कह रहे हैं कि परमात्म रूप से ढक दो का मतलब परमात्म रूप से ग्रहण कर लो किसको किसको ढकना है तो उसे पूछा जा रहा है किम तो किम आच्छादनीयम किम वाष्यम ईशा तो ईश्वर रूप से किसको आच्छादित करना है तो बताया जा रहा है इदम सर्वम इदम सर्वम का अवतरण है भाष्य में किम ये प्रश्न के रूप में ईशा वाष्यम ने तो कह दिया कि परमात्मा रूप से आच्छादन योग्य है यानी ग्रहण करने योग्य है तो क्या ग्रहण करने योग्य है परमात्मा रूप से तो कहा इदम सर्वम वे आगे कहते हैं कि इदम सर्वम ईशावास्यम ऐसा तो ईदम सर्वम शब्द ये दोनों भी सर्वनाम है ना ये परामर्शक है प्रत्यक्षादि प्रमाणों से गृहमान जो भी विकार है अनात्म वर्ग मात्र है उसे इदम सर्वम शब्द से लेना है जो अविद्या अवस्था में का स्वरूप प्रत्यक्षादि प्रमाणों से गृहित हो रहा है भ्रांति में अध्यास काल में वो भ्रांति में प्रतीयमान वस्तुएं द्वैत यहां पर इदम सर्वम शब्द से लेना है भ्रांत्या अनश्वरतया सर्वम सर्व भ्रांति से जो अधिष्ठान से भिन्न तया प्रतीत हो रहा है अनिश्वर रूप से प्रतीत हो रहा है, वो सब ईश्वरात्मना वाष्यम अच्छा दनियम तो इद काहि अर्थ स्पष्ट करने के लिए द्वितीय पाद है इसलिए कहते यानी कहतेंच यानी पृथिव्या जगत, जगत तत्सव इधम सर्वम शब्द से उसको लेना है इस संसार में जगती यानी पृथ्वी और पृथ्वी का अर्थ पृथ्वी से लेना पूरा संसार तो पूरे संसार में जो कोई भी वस्तु है वह ईशा वाष्यम ईश्वरात्मना ग्राह्यम यह अर्थ निकलेगा यानी सर्वम खलवीद ब्रह्म गीता का वासुदेव तो प्रत्यगत्मत अहमेईदस्यूपेण वाच्यम श्यम का करते हैं आंद्रितम इदम सर्व चराचरम आच्छादनीय स्वे न परमात्म तो ये जो हैं इस संसार में जो कुछ भी अनिश्वर रूप से भाषमान जगत है कार्या वो सारा जगत स्वे आत्मना ईशे अपना जो पारमार्थिक स्वरूप है ई शब्द का लक्षार्थ लक्ष्यार्थ सब की उस रूप से अर्थात उसका आकार क्या होगा ज्ञान का तो अहम एव एवं सर्वम मैं ही ये सब भ्रांति से प्रतिमान जो वस्तु है उनका वास्तविक स्वरूप मैं हूं और मैं कहते समय ये शरीर नहीं मैं का जो वास्तविक अर्थ है हाँ प्रत्येगात्मा तो ये भ्रांति से प्रतिमान हरेक वस्तु का वास्तविक स्वरूप मैं ही हूँ ये सारा का सारा मेरा ही विवर्त है इति परमार्थ सत्य रूपेण जो पारमार्थिक सत्य स्वरूप है उस रूप से अन इदम सर्वम ये सारा का सारा जो मिथ्या जगत है चराचर वह आच्छादनियम यानी ग्राह्यम स्वे न अपना जो पारमार्थिक स्वरूप है उसी रूप से ग्राह्य है आगे हैं थोड़ी टीका टीका को देखें। तत्वतः ईश्वर अच्छा हाँ समय हो गया टीका को कल देखते हैं थोड़ी लंबी टीका है ना